श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी प्रेम का धर्म कितना अद्भुत है यह बात तो उन्होंने बार बार कही परंतु कितने लोग समझ सके श्री केशव सेन थोड़ा सा समझ सके थे और स्वामी विवेकानंद ने तो दुनिया के सामने इसी प्रेम धर्म का प्रचार अग्निमंत्र से दीक्षित होकर किया है श्री रामकृष्ण ने तसुब्बी बुद्धि रखने का बार बार निषेध किया था मेरा धर्म सत्य है और तुम्हारा धर्म झूठा इसी का नाम है त बुद्धि यह बड़े अनर्थ की जड़ है स्वामी जी ने इसी अनर्थ की बात शिकागो धर्म सभा के सामने कही थी उन्होंने कहा ईसाई मुसलमान आदि अनेकों ने धर्म के नाम पर मार काट मचाई है साम्प्रदायिकता संकीर्णता और इनसे संपन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई है इन्होंने अनेक अने बार बानव रक्त से धरने को सींचा सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला स्वामी जी ने एक दूसरे भाषण में विज्ञान शास्त्र से प्रमाण देकर समझाने की चेष्टा की कि सभी धर्म सत्य है यदि कोई महाशय यह आशा करें कि यह एकता इन धर्मों में से किसी एक की विजय और बाकी अन्य सबके नाश से स्थापित होगी तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है क्या मैं चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं ईश्वर ऐसा न करे क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं ईश्वर इस इच्छा से बचावे बीजभूमि में बो दिया गया है और मिट्टी वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए हैं तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है नहीं वह तो वृक्ष ही होता है वह अपने नियम से ही बढ़ता है और वायु जल तथा मिट्टी को आत्मसात कर इन उपादानों से शाखा प्रशाखाओं की वृद्धि कर एक बड़ा वृक्ष हो जाता है यही अवस्था धर्म के संबंध में भी है न तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध होना पड़ेगा और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई पर हाँ प्रत्येक मत के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य मतों को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और साथ ही अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो शिकागो वक्तिता से उद्धृत अमेरिका में स्वामी जी ने ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी के सामने हिंदू धर्म के संबंध में एक भाषण दिया था प्रोफेसर डॉक्टर लिवी जेम्स ने सभापति का आसन ग्रहण किया था वहाँ पर भी वही बात थी सर्व धर्म समन्वय की स्वामी जी ने कहा सत्य सदा सार्वभौमिक रहा है यदि केवल मेरे ही हाथ में छह उंगलियाँ हो और तुम सबके हाथ में पाँच तो तुम यह न सोचोगे कि मेरा हाथ प्रकृति का सच्चा अभिप्राय है प्रत्युत यह समझोगे कि वह अस्वाभाविक और एक रोग विशेष है उसी प्रकार धर्म के संबंध में भी है यदि केवल एक ही धर्म सत्य होवे और बाकी सब असत्य तो तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि वह एक धर्म कोई रोग विशेष है यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म सत्य होंगे ही अतएव हिंदू धर्म तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा के सम्मुख जिस दिन पहले पहल भाषण दिया उस भाषण को सुनकर लगभग छह व्यक्तियों ने मुग्ध होकर अपना अपना आसन छोड़कर मुक्त कंठ से उनकी अभ्यर्थना की थी वेन विवेकानंद एड्रेस दिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका दे आर एरोज ए पिल ऑफ एप्लोस द लास्ट लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स डॉक्टर बैरोज रिपोर्ट बट इलोक्ट एंड वेअर मेनी ऑफ द ब्रीफ स्पीचेज नो वन एक्सप्रेस So well the spirit of the Parliament of Religions and its limitation as the Hindu monk. He is an orator by divine right. New York, Chicago. उस भाषण में भी इसी समन्वय का संदेश था। सामी जी ने कहा था, मुझको ऐसे धर्म का अवलम्बी होने का गौरव है। जिसने संसार को न केवल सहिष्णुता की शिक्षा दी बल्कि सब धर्मों को मानने का पाठ भी सिखाया हम केवल सबके प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन यह भी दृढ़ विश्वास करते हैं कि सब धर्म सत्य है मैं अभिमानपूर्वक आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी मेओ एक्सक्लूजन का कोई पर्यावाची शब्द है ही नहीं शिकागो वक्तृता से उद्धृत